संवेद्नौ संवेद्नौ के पंख की, की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रीता गुप्ता की कहानी इश्क के रंग हजार कितने सालों से अकेले पन का दंश झेलती सौम्या के जीवन में एक ठहराव आ चुका था अपनी नौकरी और जिंदगी को एक रास्ता से जीते जीते वह मशीन बन चुकी थी जीवन के सब रंग उसके लिए एक से हो गए थे फिर इधर कुछ दिनों से वह गौर करने लगी के सामने के फ्लैट में रहने वाला एक व्यक्ति उसे बहुत ध्यान से देखने लगा है पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया पर हर दिन सौम्या जब चाय और पेपर लेकर बालकनी में जाती तो देखती वह उसे ही ताक रहा है फिर एक दिन उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया सोम्या ने दाएं, दाएं बाय ऊपर नीचे की बालकनी, की बालकनी की तरफ, की तरफ चोर नजरों से झाका कहीं कोई, कोई नहीं, नहीं था चार लेन पार बालकनी, बालकनी में बैठा, बैठा वह अनाम व्यक्ति उसे ही देखकर कर मुस्कुराया था यह सोचकर एक झुरझुरी सी दौड़ गई सौम्या की नसों में हाय कोई तो है कोई, कोई तो, तो है जो उसकी सुबह को अपनी, अपनी मुस्कराहटों से, से खुशनुमा बना रहा है, है, है, है, है अब उसने सुबह उठ पहले, पहले चेहरा, चेहरा साफ कर, कर सही, सही कपड़े पहन, पहन चाय पीने, पीने का सिलसिला शुरू, शुरू किया बीच बीच में दरवाजे की ओट से झांक लेती कि कहीं वह अंदर तो नहीं चला गया हल्की मुस्कराहटों का आदान प्रदान उसका दिन खुशनुमा बनाने लगा।, लगा उस दिन चाय पर देखा, देखा देखी, देखी नहीं, नहीं हो पाई थी दफ्तर जाते, जाते वक्त बालकनी में झांका तो वह दिख गया सौम्या को संकोच हुआ कि वह कैसी फीकी रंग की साड़ी पहने हुए है उतनी दूर से कहीं उसने भांप तो नहीं लिया होगा कि वह एक बेतरतीब और नीरज महिला है इसी उहापोह में दिन गुजरा रात को चेहरे की मालिश करके कोई घरेलू फेस पैक लगाया दूसरे दिन से सौम्या सुबह की चाय हो या दफ्तर जाना हो अच्छी तरह तैयार होकर ही बालकनी में आती। वह भी शौकीन मिजाज दिखता बड़े बड़े काले ग्स लगाए कानों में हेडफोन लगा जब, जब वह सौम्या, सौम्या को देख, को देख सिर दे हिलाता तो वर्षों से, से बंजर, बंजर पड़े मन पर, पर मानो हल्की, हल्की रस, रस फुहार हो जाती सौम्या, सौम्या का मन होता, मन होता कभी वह दूरबीन लगाकर देखे कि वह गाहे बेगाहे झुककर क्या करता है उसने मन ही मन अनुमान लगा लिया था कि शायद कोई लेखक है अब उसके पास तो, तो दो चार, चार ही ढंग की साड़िया थीं। उस बालकनी वाली के चक्कर में, में सौम्या, सौम्या कुछ, कुछ नई चटकीली खरीद लाई थी एक दिन एक तो दोनों दो दो ने ही नेवी ने ब्लू रंग के कपड़े पहने थे उस दिन सौम्या देर तक मुस्कुराती रही उसके अंदर जाने के बाद भी उस अनाम अनजान अजनबी ने उसके जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे सौम्या पहले जैसी नहीं रही थी कठोर कवच को तोड़कर अब वह खुलकर हस्ती बतियातिया अतीत की कालीमा ने धो पोछ कर एक बहिर्मुखी सौम्या को सामने ला दिया था पर संकोच की चादर अब तक थी महीनों तक सिर्फ दूर से ही दीदार कर मन बहल रहे थे फिर एक दिन उसने ठान लिया ठान लिया कि लाज हया को छोड़कर आज वह उससे जरूर मिलेगी उस दिन सुनहरी किनारों वाली लाल साड़ी पहनकर वह दफ्तर गई थी जाने के पहले उन्हें झलक दिखाती हुई गई। दफ्तर में सबने उस पर, पर गौर, गौर किया, किया और, और वह लजाती रक्ता मुस्कुराती रही लौटते वक्त, वक्त अपनी बिल्डिंग के चार लेन सामने आएं वाले उस फ्लैट के दरवाजे पर घंटी बजाते वक्त उसके दिल की धड़कनें कॉल बेल से भी तेज शोर मचा रही थी दरवाजा किसी और ने खोला साहब कोई मैडम जी आई हैं? उसने वहीं से आवाज दी। बालकनी में ही भेज दो एक गहरी मधोश करने वाली गंभीर आवाज आई हजार हजार सौ समेटे आवाज की दिशा में बढ़ चली वो बैठा हुआ था हाथ में सिंथेसाइजर कानों में हेडफोन पर आखों पर काला चश्मा नहीं था कौन हैं आप मुझसे क्या, क्या काम है आपको, आपको। कहते ही वह टटोलते हुए अपनी छड़ी को पकड़कर खड़ा होने लगा जी जी मैं सौम्या हूँ सामने, सामने वाली, वाली बालकनी, बालकनी में, बालकनी में बालकनी कहते हुए उसने अपनी बालकनी की तरफ देखा वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा दिख रहा था जैसा उसके सामने बैठे व्यक्ति के समक्ष था एक मृग मरीज का जिसके पीछे, पीछे वह दौड़ रही थी उसके सामने था जो उसे उंगलियों से टटोलते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ कहते हुए सौम्या तेजी से निकल गई। सच दिल कोस तो पहुंची ही थी इसमें कोई दो राय नहीं किसी अनजान अजनबी ने अपने अंधेरों से ही अनजाने में में उसके जीवन में रंग खोल दिया था। उसने अपने सुनहरी किनारों वाले लाल पल्लू को कसकर मुट्ठी में भींच लिया वह फिर से अपने बदरंग जीवन में लौटना नहीं चाहती थी अगली सुबह वह फिर उस जादुई रिश्ते को निभाने चाय की प्याली और, और पेपर लेकर बालकनी, बालकनी में जा बैठी थी, थी और हाँ आज उसने अपने, अपने बालों बालो को यूं ही खुला छोड़ रखा था चार लेन पार अपनी, अपनी, बालकनी, अपनी बालकनी, में बालकनी में बैठा वह मुस्कुरा रहा था अभी आप सुन रहे थे रीता गुप्ता की कहानी इश्क के रंग हजार वाचक भारती भार, भार, भार, भार, परिमल